श्रीमद्भगवद्गीता सांकर भाष्य अध्याय तेरा नहीं अत्यंत मूढ़ उन्मत ही उन्मत्तादिपी जलाग्नोर छाया प्रकाशयोर वा एकात्म्य पश्य किमुत विवेकी अत्यंत मूढ़ और उन्मत्त आदि भी जल और अग्नि की या छाया और प्रकाश की एकता नहीं मानते फिर विवेकी की तो बात ही क्या है तस्माद् न विधि तावत् आत्मनः अन्यत्व फलहेतुभ्या भवति अन्दर्शिवती फल और हेतु से आत्मा को भिन्न समझ लेने वाले ज्ञानी के लिए विधि निषेध विषय शास्त्र नहीं है नहीं नी देंवद्त कुरु ये कस्ंशि कर्मण नियुक्त विष्णुम अहम नियुक्त तत्रस्थो नियोगम शृण्न अपि प्रतिपद्यते नियोग विषय विवेकाग्रहणात तो उपपद्यते प्रतिपत्ति यथा फल तो अपि जैसे हे देवदत्त तो अमुक कार्य कर इस प्रकार किसी कर्म में देवदत्त के नियुक्त किए जाने पर वहीं खड़ा हुआ विष्णुमित्र उस नियुक्ति को सुनकर ही यह नहीं समझता कि मैं नियुक्त किया गया हूँ हाँ नियुक्त विषय विवेक का स्पष्ट ग्रहण न होने से तो ऐसा समझना ठीक हो सकता है इसी प्रकार फल और हेतु में भी अज्ञानियों की आत्मबुद्धि हो सकती है ननु नाकृत सम्बधापेक्षा युक्ता एवं प्रतिपत्ति शास्त्रा विषय फलहेतुभ्यामर्शने अभी सती इतफलतु प्रवर्ति अस् अनष्टफलहतो च निवर्ति अस्टी यथा पितृपुत्रादीनातरेतरात्मदर्शन सती अति अन्ोनियोग प्रतिषेधार्थ प्रतिपत्ति फल और हेतु से आत्मा के पृथकत्व का ज्ञान हो जाने पर भी स्वाभाविक संबंध की अपेक्षा से शास्त्र विषयक इतना बोध होना तो युक्तयुक्ति ही है कि मैं शास्त्र द्वारा अनुकूल फल और उसके हेतु में तो प्रवृत्त किया गया हूँ और प्रतिकूल फल और उसके हेतु से निवृत्त किया गया हूँ जैसे कि पिता पुत्र आदि का आपस में एक दूसरे को भिन्न समझते हुए भी एक दूसरे के लिए किए हुए नियोग और प्रतिशेष को अपने लिए समझना देखा जाता है नाम व्यतिरिक्तात्मदर्शन प्रतिपत्त्य है प्राग एवं फलहेतो आत्मा सिद्धवाद प्रतिपन्नियोग प्रतिषेधा फलहेतुभ्या आत्मन अन्य प्रतिपल्य न पूर्व तस्मा विधि प्रतिषेधशास्त्र अविद विषय सिद्धम् उत्तरपथ यह कहना ठीक नहीं क्योंकि आत्मा के पृथ्वत्व का ज्ञान होने से पहले पहले ही फल और हेतु में आत्माभिमान होना सिद्ध है नियोग और प्रतिशेष के अभिप्राय को भली प्रकार जानकर ही मनुष्य फल और हेतु से आत्मा के पृथकत्व को जान सकता है उससे पहले नहीं इससे सिद्धुआ की विधि निषेध रूप शास्त्र केवल अज्ञानी के लिए ही है नर्ग कामों यद्य कलंजम न भक्षेक इत्याद आत्म व्यतिरिक दर्शनाम अप्रवृत्तों केवल देहाध्यात्म दृष्टिना चतः कर्तु अभावात्त शास्त्र इस सिद्धांत के अनुसार स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ करे मांस भक्षण न करे इत्यादि विधि निषेध बौद्ध शास्त्र वचनों में आत्मगा आत्मा का पृथकत्व जानने वालों की और केवल देहात्मवादियों की के भी प्रवृत्ति न होने से कर्ता का अभाव न हो जाने के कारण शास्त्र के व्यर्थ होने का प्रसंग आ जाएगा न यथा प्रसिद्धित एवं प्रवृत्ति नृवृत्ोपत्त्य है उत्तर पक्ष यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि प्रवृत्ति और नृवृत्ति का होना लोक प्रसिद्धि से ही प्रत्यक्ष है ईश्वर क्षेत्रज्ञ स्वदर्शी ब्रह्मविद न प्रवर्तते तथा अपि न अस्ति परलोक इति न प्रवर्त यहां प्रसिद्धि तो विधि शास्त्र प्रतिषेधशास्त्रश्रवण्युपत्अुत्ताभिज कर्मफल्जातृष्ण सद्धानतया च प्रवर्तत प्रत्यक्ष अतो न शास्त्र नरत्यम ईश्वर और जीवात्मा की एकता देखने वाला ब्रह्मवेत्ता कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता तथा आत्मसत्ता को न मानने वाला देहातवादी भी परलोक नहीं है ऐसा समझकर शास्त्रानुसार नहीं बरतता यह ठीक है परंतु लोक प्रसिद्धि से यह तो हम सबको प्रत्यक्ष है कि विधि निषेध बोध शास्त्र स्रवण की दूसरी तरह उपस्थिति न होने के कारण जिसने आत्मा के अस्तित्व का अनुमान कर लिया है एवं जो आत्मा के असली तत्व का ज्ञाता नहीं है जिसकी कर्मों के फल में तृष्णा है ऐसा मनुष्य श्रद्धालुता के कारण शास्त्रानुसार कर्मों में प्रवृत्त होता है अतः शास्त्र की दृढ़ता नहीं है विवेकिनाम अप्रवृत्ति दर्शनात् तदनुगामिना अप्रवृत्त शास्त्रा नक्षक्यम इति पुरप विवेकशील पुरुषों की प्रवृत्ति न देखने से उनका अनुकरण करने वालों की भी शास्त्रविहित कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होगी अतः शास्त्र व्यस्त हो जाएगा न कस्य एवं विवेकोपत्ते है अनेकेसु ही प्राणिसु कसिद एवं विवेकी सात तथा ईरानी उत्तर पक्ष यह कहना ठीक नहीं क्योंकि किसी एक को ही विवेक ज्ञान प्राप्त होता है अर्थात अनेक प्राणियों में से कोई एक ही विवेकी होता है जैसा कि आजकल देखा जाता है न विवेकिनम अनुवर्तनते मूढ़ा राग आदिदोषतंत्र प्रवृत्ते अभिचारणाद प्रवृत्तिदर्शना च प्रवृत्ते स्वभाव तु प्रवर्तते इति उत्तम इसके सिवा लोग विवेकियों का अनुकरण भी नहीं करते क्योंकि प्रवृत्ति रागादि दोषों के अधीन हुआ करती है प्रतिहिंसा के उद्देश्य से किए जाने वाले जारण मारण आदि अभिचारों में भी लो, लोगों की प्रवृत्ति देखी जाती है तथा प्रवृत्ति स्वाभाविक है यह कहा भी है कि स्वभाव ही बढ़तता है तस्मा अविद्यामात्र संसारों यथादृष्ट विषय एव न क्षेत्र से केवल से अविद्या चित्रांग सिद्ध हुआ कि संसार अविद्या मात्र ही है और वह अज्ञानियों का ही विषय है केवल शुद्ध क्षेत्रज में अविद्या और उसके कार्य दोनों ही नहीं हैं निथ्या ज्ञान परमावस्तु दूष दूषय समर्थम न ही ऊसरदेशनेहेन पंक्ति कर्तनो मृत्यूदक तथा अविद्या क्षेत्र न किंचित कर शनोति अतः इदम उक्तम क्षेत्रज्ञापिवृद्धि अज्ञाने नावृतम ज्ञानमति चा तथा मिथ्या ज्ञान परमार्थवस्तु को दूषित करने में समर्थ भी नहीं है क्योंकि जैसे ऊसर भूमि को मृग मृगतृष्णिका का जल अपनी आर्द्रता से युक्त नहीं कर सकता वैसे ही अविद्या क्षेत्रज्ञ का कुछ भी उपकार या अउपकार करने में समर्थ नहीं है इसलिए क्षेत्रज्ञ चाप्ति और ज्ञानेन ज्ञाने अज्ञानेवृतम ज्ञान यह कहा है अथ किम इदम संसारी मम एवं अति पंडिता तो फिर यह क्या बात है कि संसारी पुरुषों की भांति पंडितों को भी मैं ऐसा हूँ यह वस्तु मेरी ही है ऐसी प्रतीति होती है सुनो कृणु इदम तत्ंडित्यम एव आत्मदर्शनम् यदि पुनः क्षेत्र अविक्रिय पश्येयु ततो न भोगम कर्म वा इति मम सी विक्रिया भोगकर्मण उत्तर पक्ष सुनो यह पांडित्य बस इतना ही है जो कि क्षेत्र में ही आत्मा को देखता है परंतु यदि मनुष्य क्षेत्रज्ञ को निर्विकारी समझ ले तो फिर मुझे अमुक भोग मिले या मैं अमुक कर्म करूं ऐसी आकांक्षा नहीं कर सकता क्योंकि भोग और कर्म दोनों विकार ही तो हैं अथ एवं सती फलार्थिवाद अविद्वान्वर्तते विदुष पुनः अविक्रियात्मदर्शिन फलार्थिवाभाव्यनुपपत्त कार्यकरण संगात व्यापारोपर में वृत्ति उपचर्य है सूत्रांक यह हुआ कि फलेक्षुक होने के कारण अज्ञानी कर्मों में प्रवृत्त होता है परंतु विकार रहित आत्मा का साक्षात कर लेने वाले ज्ञानी में फलेक्षा का अभाव होने के कारण उसकी प्रवृत्ति संभव नहीं अतः आर्कारण संघात के व्यापार की नवित्ति होने पर उस ज्ञानी में नवित्ति का उपचार किया जाता है इदं चांडित्यम क्योंचि अस्त क्षेत्र एवं क्षेत्रमच अन्यत क्षेत्र विषयः अहम तो संसारी सुखी दुखी च संसारोप कर्तव्य क्षेत्र क्षेत्र विज्ञान ध्यान च ईश्वर क्षेत्र इति किसी किसी के मत में यह एक प्रकार की विद्वत्ता और भी हो सकती है कि क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर ही है और उस क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का विषय क्षेत्र उससे अलग है तथा तो मैं तो उन दोनों से भिन्न संसारी और सुखी दुखी भी हूँ मुझे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान और ध्यान द्वारा ईश्वर रूप क्षेत्रज्ञ का साक्षात करके उसके स्वरूप में स्थित होनारूप साधन से संसार की निवृत्ति करनी चाहिए यह च चा एवं बुद्ध्यतें यह च बोधयति न असौ क्षेत्रज्ञ इति एवं मनवानो यह स पंडिता पशद संसार मोक्षेो शास्त्र से अर्थवत्व इति जो ऐसा समझता है या दूसरे को ऐसा समझाता है कि वह जीव क्षेत्रज्ञ ब्रह्म नहीं है तथा जो यह मानता है कि मैं इस प्रकार के सिद्धांत से संसार मोक्ष और शास्त्र की सार्थकता सिद्ध करूंगा वह पंडितों में अधम है